पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र बत्तीस संगति उपरयुक्त विक्षेप और उपविक्षेप विक्षिप्त चित्त वालों को ही होते हैं एकाग्र चित्त वालों को नहीं होते इन समाधि के सत्रों को अभ्यास वैराग्य द्वारा निरोध करना चाहिए उन दोनों में से अभ्यास के विषय को उपसंहार करने के लिए अगला सूत्र है तत् प्रतिषेधार्थम एक अभ्यासः उन उनपर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए व्याख्या विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत इष्ट तत्व में चित्त को बार बार लगाना चाहिए अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए इस प्रकार एकाग्रता के उदर होने पर सब विक्षेपों का नाश हो जाता है यह एक साधारण उपाय है सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर प्रणिधान है जिसको सूत्र उनतीस में बतला दिया गया है योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु तथा भोज वृत्तिकार ने इस सूत्र में एक तत्वाभ्यास से किसी इष्ट अभिमत एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ग्रहण किया है और वाचस्पति मिश्र ने एक तत्व का अर्थ प्रधान तत्व और प्रधान तत्व को ईश्वर मानकर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ग्रहण किया है असंप्रज्ञा समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का फल विक्षेपों की निवृत्ति सूत्र २९ में बतला दिया है पुनः उसी बात का निर्देश करने के लिए एक नए सूत्र की रचना अनावश्यक है इसलिए एक तत्व से किसी इष्ट अभिमत तत्व का अर्थ लेना ही ठीक हो सकता है और सूत्र ३४ से उनतालीस तक जो चित्त की स्थिति के उपाय बतलाए हैं इनका इसी सूत्र से संबंध है टिप्पणी इस सूत्र में व्यास भाषा के आधार पर वाचस्पति मिश्र आदि बौद्ध धर्म के पश्चात के कई भाष्यकारों ने क्षणिक मत को हटाकर सोहम मैं वही हूँ इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से चित्त की स्थिरता सिद्ध की है अर्थात एक ही चित्त अनेक विषयों का ग्रहण करने वाला है नहीं तो जिसको मैंने देखा था उसी को स्पर्श करता हूँ यह ज्ञान न हो इत्यादि निरूपण किया है सूत्र की व्याख्या में इसका प्रसंग न देखकर तथा विस्तार के भय से वहां न देकर पाठकों की जानकारी के लिए उसको यहां लिख देते हैं बुद्ध भगवान के शिष्य क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के मतायी जो वै वे, वैनाशिक लोग हैं उनके मत में सब पदार्थ क्षणिक है जो वस्तु एक क्षण में होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाए उसे क्षणिक कहते हैं उन वैनाशिकों के मत में चित्त भी क्षणिक है प्रत्यय मात्र है अर्थात निराधार विज्ञान मात्र है और प्रत्यर्थ नियत है अर्थात क्षणिक होने से एक विषय को ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जाता है और अन्य विषय में गमन नहीं कर सकता फिर दूसरा चित्त दूसरे को ग्रहण करके नष्ट हो जाता है इसी प्रकार एक एक विषय का विज्ञान रूप क्षणिक चित्त भिन्न भिन्न होता है इस प्रकार एक ही विषय को ग्रहण करने वाले चित्त को प्रत्यर्थ नियत कहते हैं ऐसा क्षणिक प्रत्यय मात्र प्रत्यर्थ नियत जो चित्त है वही आत्मा है उसके मत में उस क्षणिक चित्त से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है और सब पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार सब पदार्थों का नाश मानने से उनको वैनाशिक कहते हैं